केवल पढ़ना और लिखना सीखने का सपना देखा मुक्ति के बाद युवा बुकर ने कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने के लिए पैदल चलकर पांच सौ मील की यात्रा शुरू की वो हैम्पटन इंस्टीट्यूट तक पैदल चलकर गए जब वे वहां पहुंचे तो उनकी जेब में सिर्फ पचास सेंट थे और उनका एक बड़ा सपना सच होने वाला था एक गुलाम जो कभी स्कूल के बाहर इंतजार करता था वो एक दिन स्वतंत्र अश्वेतों का एक महान शिक्षक बना किसी भी लड़के की तरह बुकर भी खेलना दौड़ना और कूदना चाहता था वो नीले आसमान और तेज धूप तले ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता था बुकर ने सपना देखा कि वो शब्दों से दोस्ती करेगा और किताबों में छिपे रहस्यों को मुक्त करेगा कुछ अजीब काले निशान पूरे कागज पर उछलते कूदते और नृत्य करते थे जिन्हें देखकर बुकर हंसता और खुश होता था लेकिन क्योंकि वो गुलाम था इसलिए उसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी अगर किसी काले लड़के को किताब के साथ पकड़ा जाता तो उसकी जमकर थुनाई होती जब वो अपने मालिक की बेटी को स्कूल छोड़ने जाता तो वो उसकी किताबें उठाता था तब वो अपनी उंगलियों से प्रत्येक कवर को छूता था वो किताबों के जादू को अपने हाथों में रिशते हुए महसूस करता था कक्षा के अंदर मालिक की लड़की अपने सहपाठियों के साथ पढ़ती थी और सपने देखता था आजादी के बाद भी उसका जीवन काफी कठिन था पुकर का परिवार वर्जीनिया से वेस्ट वर्जीनिया चला गया वो और उसका भाई अपने सौतेरे पिता के साथ रहने चले गए और उन्होंने नमक की भट्टी में काम करना शुरू किया काना घाटी में घाटी की गहराई में वो फावड़ा चलाता नमक धोता और पैक करता बाद में मालडेन की कोयला खदान में खनिकों और मशीनों ने पृथ्वी में हजारों फीट नीचे तक ड्रिल किया कोले तक पहुंचने के लिए वैस्कों के लिए भी वो एक गर्म और खतरनाक काम था और बुकर जैसे लड़के के लिए तो वो बेहद खतरनाक था ऐसा अंधेरा बुकर ने पहले कभी नहीं देखा था एक दिन माँ ने उसे आश्चर्य में डाला वो बुकर के लिए वर्तनी की एक किताब लाई बुकर अब एबीसी खेलने लगा बुकर अब सीखने लगा वो अब उन अजीब निशानों से दोस्ती करने लगा जो किताब के पूरे पन्ने पर नाच रहे थे जल्द जल्द ही ही वे अक्षर उसे समझ में आने लगे से, से बर्डिया वो अंत में पढ़ने लगा जब वहाइयू का एक नौजवान शहर आया जब वो का एक नौजवान शहर आया तो उस अद्भुत अजनबी की खबर एक केबिन से दूसरे केबिन तक तो बहुत तेजी से फैली वो एक काला आदमी था जो पढ़ सकता था लोगों को काम करने के बाद इकट्ठा होना पसंद था और वे उसके मुंह से समाचार सुनते थे युवा बुकर ने भी सुना और सपना देखा हर सुबह बुकर तड़के उठता और फिर जल्दी से काम करने लगता वो फौड़ा चलाता ढोता और माल पैक करता उसके बाद वो निग्रो स्कूल में दौड़कर पढ़ने जाता एक छोटे से भीड़ भरे कमरे में बुकर ने अपने पहले पार्ट पढ़े ए एप्पल यानी सेब बी से वर्ड यानी चिड़िया बुकर ने सुना सीखा और सपने देखे लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा चाहता था जब जब वो किशोर का, जब वो किशोर किशोर का, का था, था। था तब उसने एक स्कूल स्कूल के के बारे में सुना था। उस स्कूल का नाम इंस्टीट्यूट। पढ़ाई कर सकते थे। विज्ञान साथ साथ वो वहां और कई चीजें सीख सकते थे वहां के छात्र वे सभी किताबें पढ़ सकते थे जो वे पढ़ना चाहते थे बुकर ने सुना था और सपना देखा था हेम्पटन कहा था अभी उसे यह पता नहीं था या वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे वहाँ जरूर पहुँचना था डेढ़ साल तक बुकर ने काम किया और पैसे बचाए हर समय वो स्कूल का ही सपना देखता था उसके पास अभी भी बहुत कम पैसे थे और पहनने के लिए केवल कुछ फटे कपड़े थे उसके दोस्तों और परिवार के पास भी बहुत कुछ नहीं था कुछ सिक्के कुछ डॉलर और एक रूमाल परंतु जो कुछ उनके पास था वो उन्होंने उसे दिया उसके बूढ़े पड़ोसियों ने अपने अधिकांश दिन गुलामी में बिताए उन्होंने युवा बुकर से कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनका अपना एक कभी किसी बोर्डिंग स्कूल में जाकर पढ़ेगा बुकर ने उनकी बातें सुनी और वो उन्हें भी अपने सपनों के साथ ले गया हैम्प्टन इंस्टीट्यूट की 500 मील की यात्रा उसने पैदल ही तय की वो बहुत लंबा सफर था जिसमें उन वर्जीनिया की जिसमें उसे वर्जीनिया की पहाड़ियों से गुजर समुद्र तक पहुँचना था तेज हवा के झोंके उसकी थकी हुई हड्डियों में चुभ रहे थे और कठोर भूमि से उसके पैरों में दर्द हो रहा था फिर भी वो चलता ही रहा पहुंस्ते पहुंस्ते उसके सारे पैसे खत्म हो गए लेकिन बड़ा डरावना और परेशानी में डालने वाला था वो इतनी सारी परछाई वहां इतनी सारी परछाइया थी और कोई मित्र नहीं था जेब खाली होने के बावजूद बुकर सड़कों पर आधी रात होने तक चलता गया वो खाने की दुकानों को घूरता रहा जहाँ तली चिकन के ऊंचे ढेर लगे थे और मिठाइयों की मैक फैली थी उसके मुंह में पानी आया उसका खाली पेट गड़गड़ाने लगा एक भयंकर तूफान की तरह क्या उसे वहाँ रोटी का एक टुकड़ा या दूध की एक घूट नहीं मिलेगी धूमिल आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड से वो हार मान सकता था तब उसने अपने जहन में हेम्पटन में पुस्तकालय की कल्पना की जहाँ की रहस्यमय अलमारियाँ जादूई किताबों से भरी थी फिर उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी आवाज ने उसे चलते रहने का आग्रह किया उसने आवाज सुनी और सपना देखा उसे एक जहाज के माल को उतारने का काम मिला उसने नाश्ता खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई की मजदूरों ने मिलकर मेहनत के गीत गाए उन्होंने माल बांधा उठाया और लोड किया उनकी आवाजों ने बुकर को याद दिलाई नमक की खदान में बिताए अपने दिन उसे अपने दोस्तों और परिवार की याद आई जिन्हें वो बहुत पीछे छोड़ाया था उसने माल उठाया और उसका ढेर बनाया उसकी पीठ में दर्द होने लगा और उसके झीने कपड़े पसीने से भीग गए दिन बीतते गए धीरे धीरे उसने इतने पैसे बचाए जिससे वो यात्रा पूरी कर सके अंत में जब वो हैम्पटन पहुंचा, तो वहाँ ईट की बड़ी इमारत को देखकर उसका अंतकरण प्रकाश से भर गया उसकी जेब में अभी भी पचास सेंट बाकी थे और उसकी आत्मा में एक सपना था हैम्पटन के जादू ने बुकर का स्वागत किया स्कूल के एक साल की फीस सत्तर डॉलर थी जो पचास सेंट से कहीं अधिक थी बुकर ने अपनी फीस चुकाई एक चौकीदार का काम करके सुबह तड़के उठकर कक्षा में जाने से पहले झाड़ू लगाता, सफाई और अन्य काम करता था फिर भी उसकी कमाई पूरी नहीं पड़ती थी लेकिन उसकी कड़ी मेहनत ने दूसरों को प्रेरित किया अन्य लोगों ने उसकी मदद की फिर बूकर उनके सपनों को भी अपने साथ ले चला इससे पहले उसने कभी भी नियमित भोजन नहीं किया था वो जीवन में कभी तो छात्रों के बीच बिस्तर पर नहीं सोया था हेम्पटन के जीवन से बेहतर वो और क्या मांग सकता था बुकर के लिए उसके शिक्षक सबसे बड़े चमत्कार थे वे चतुर और दयालु थे उन्होंने अपने छात्रों को दूसरों के साथ अपने ज्ञान को बांटना सिखाया हो सकता है कि उसमें से कुछ छात्र बड़े होकर खुद अपने स्कूल चलाएं। बुकर ने एक लंबा सफर तय किया था ए से एप्पल यानी से बी से बर्ड यानी चिड़िया वहाँ से वो बहुत आगे बढ़ गया था पाँच मील चलने के बाद उसका एक सपना सच हुआ लेकिन बुकर की यह यात्रा बस एक शुरुआत थी अपनी मेज पर बैठे हुए किताबों के ढेर से घिरे हुए वो सुनता था और सपने से एक बने आज उन्हें रूप में याद किया जाता है जो अब एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उनकी मृत्यु के समय परिसर में सौ से अधिक भवन पंद्रह सौ से अधिक छात्र और लगभग दो मिलियन डॉलर फंड जमा उन्होंने न केवल पढ़ना लिखना सीखा बल्कि खुद कई किताबें भी लिखी। उनकी 14 पुस्तकों में से सबसे प्रसिद्ध उनका संस्मरण अप फ्रॉम स्लेवरी है उनकी यात्रा के बारे में अतिरिक्त तथ्य वाशिंगटन के बचपन के दौरान अठारह में वर्जीनिया के कानून के अनुसार गुलामों और मुक्त अश्वेतों को पढ़ाना लिखाना कानून द्वारा दंडनीय था वॉशिंगटन ने अपने मालिक की बेटी की कक्षा में सुनाई सुनी गई शिक्षा का सठिक वर्णन नहीं किया लेकिन उन्होंने द लिटिल वंस लैडर प्राइमर पुस्तिका से ए से एप्पल यानी से, से बर्ड यानी चिड़िया के समान कुछ सुना होगा जो उस समय प्रचलन में थी बाद में उनकी मां ने उन्हें जो किताब दी वो थी नोहा वेबस्टर द अमेरिकन स्पेलिंग बुक जिसे ब्लू ब्लू बैक स्पेलर भी कहा जाता था वेस्ट वर्जीनिया में नमक की भट्टी में वॉशिंगटन के सौतेले पिता के बैरल पर संख्या अठारह अंक थी और नंबर सौतेले पिता को दिया गया था यह पहला नंबर था जिसे वाशिंगटन ने पहचानना सीखा एक चौकीदार के रूप में वाशिंगटन का वेतन केवल उसके कमरे का भाड़ा और भोजन कवर करता था जो कि दस डॉलर प्रति माह था हेम्प्टन इंस्टीट्यूट प्रति वर्ष सत्तर डॉलर की उसकी पूरी ट्यूशन का भुगतान न्यू बेडफोर्ड मैसाच्यूसिट्स के मिस्टर एस ग्रिफि मॉर्गन ने किया हैम्प्टन इंस्टीट्यूट के संस्थापक और प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल सैम्युअल सी आमस्टॉन्ग ने वॉशिंगटन को यह छात्रवृत्ति दिलवाने में मदद की टस्केजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी अठारह सौ छप्पन बुकटी वॉशिंगटन जेम्स बरोज नामक मालिक के तंबाकू फार्म पर वर्जीनिया के पास एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था अठारह में गृह युद्ध शुरू हुआ पैसठ गृह युद्ध समाप्त हुआ और राज्यों ने औपचारिक रूप से दासता को समाप्त करने के हुए तेरहवें संशोधन की पुष्टि की फिर वॉशिंगटन मुक्त हो गया अठारह से अठारह सौ ने एक नमक भट्टी में काम शुरू किया और बाद में काना घाटी में वेस्ट वर्जीनिया के मिल्डन में एक कोयले की खान में काम किया वो पहली बार एक स्थानीय स्कूल में पढ़ने गया अठारह वाशिंगटन ने हेम्पटन संस्थान पहुंचने के लिए अपनी 500 मील लंबी यात्रा शुरू की 1875 वाशिंगटन ने संस्थान में सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की 1875 से 1877 वाशिंगटन ने मेल्डन में उसी स्कूल में पढ़ाया जिसमें वो खुद पढ़ा था उस वेतन से उसने हेम्पटन इंस्टीट्यूट में अपने भाई की ट्यूशन फीस अदा की अठारह वाशिंगटन ने उन्यासी से अठारह सौ इक्यासी वाशिंगटन ने के एक पुराने चर्च को हेम्पटन इंस्टीट्यूट में परिवर्तित किया जिसमें शुरू में तीस अफ्रीकी अमेरिकी छात्र पढ़ने आए अठारह सौ बयासी छात्रों ने खुद अपने हाथ से बनाई ईटो से टस्केगी इंस्टीट्यूट के पहले भवन का निर्माण किया अठारह सौ ने अटलांटा जॉर्जिया में एक इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में भाषण दिया जिसमें उन्होंने श्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों के समुदायों के बीच सहयोग पर बल दिया उनके भाषण को बाद में वाशिंगटन आलोचकों ने, ने अटलांटा समझौते का नाम दिया अठारह सौ छियानवे पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने मानव उपाधि प्रदान की 1900 वाशिंगटन की पहली आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड वर्क प्रकाशित हुई वॉशिंगटन ने नेशनल निग्रो बिजनेस लीग की भी स्थापना की उन्नीस सौ की दूसरी आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी प्रकाशित हुई और बेस्ट सेलर बनी उसी वर्ष वाशिंगटन ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति थियोडर रुजबेट के साथ भोजन किया जिसके बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ 1915 वाशिंगटन के तस्केली अलाबामा के घर में घर पर मृत्यु अलाबामा में घर पर मृत्यु हो गई लेखक का नोट कुछ साल पहले जिस घर में मैं बड़ा हुआ उस घर में एक कोठरी की सफाई करते समय मुझे लंबे समय से कोई भी पहली जिक्स पहेली मिली जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझे क्रिसमस के लिए वो पहली दी थी पहली बार बूकर्टी वाशिंगटन का एक काला सफेद चित्र था मुझे याद है कि स्कूल की सर्दियों की छुट्टी के दौरान मैं इस पहली से बहुत जूझा था जब मेरी खिड़की के बाहर बर्फ गिरती थी तो मैं हर टुकड़े को पलट कर देखता था धीरे धीरे मैंने सब टुकड़ों को इकट्ठा किया और फिर वाशिंगटन की तस्वीर मेरे आंखों के सामने उभरी वो तस्वीर अब आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है आज उस तस्वीर को देखकर मुझे याद आता है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे कितना डर लगा था वॉशिंगटन फोटो में अक्सर कठोर और गले में कसी टाई लगाए दिखते थे उनकी गोद में एक खुली किताब होती थी मेरी युवा आंखों को वो एक कठोर स्कूल के प्रिंसिपल की तरह लगते थे बुद्धिमान मांग करने वाले और किसी शरारती स्कूली लड़की की आत्मा को सीधे देखने में सक्षम जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि वाशिंगटन कोई साधारण हीरो नहीं थे मैंने पाया कि वो एक जटिल यहाँ तक की एक विवादास्पद व्यक्ति थे उनके निगरों उन्नति के विचार अक्सर काले नेतृत्व के लिए उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी डब्ल्यू ई बी के विचारों से टकराते थे समय के साथ वॉशिंगटन को एक पथभ्रष्ट व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जिन्होंने टकराव की बजाय समझौता करना पसंद किया अटलांटा समझौता उसका एक उदाहरण था 1960 के दशक तक वॉशिंगटन का नाम गैर सैद्धांतिक समझौतों का पर्याय बन गया था वॉशिंगटन पोस्ट के आलोचक जोनाथन याडली ने लिखा अन्य महान अमेरिकियों की तुलना में बुकटी वॉशिंगटन के साथ इतिहास ने अधिक क्रूर व्यवहार किया उन्हें बदनाम किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया फिर भी किसी भी मापदंड में उनका जीवन असाधारण के वर्षों में की का दो हजार की ध्यान रखते हुए लगातार अपने लक्ष्यों का पीछा किया नॉरेल लिखते हैं कि अठारह सौ नब्बे के दशक तक वॉशिंगटन अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित अश्वेत व्यक्ति बन गए थे अठारह सौ छप्पन में गुलाम पैदा होने के कुछ दशक बाद अपनी राष्ट्रीयता राष्ट्रीय प्रमुखता के कारण 1901 में उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति थियोडो रुजबेड के अतिथि के रूप में भोजन किया टेगी की स्थापना के अलावा देशभर में अथक व्याख्यान देने और कई किताबें लिखने के अलावा वॉशिंगटन ने, ने नेशनल निगरों बिजनेस लीग की भी स्थापना की जो एक वित्तीय विकास संगठन था उन्नीस में उनसठ वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई जब मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया तो मैं वाशिंगटन की राजनीति से कम चिंतित था उनके द्वारा नस्ली उत्थान के लिए कड़ी मेहनत अनुशासन और आत्मनिर्भरता की वकालत में, में मेरी अधिक रुचि थी मेरे लिए आत्मसुधार के लिए उनकी खोज का सबसे आकर्षक पहलू हैम्प्टन इंस्टीट्यूट के लिए उनकी पाँच मील की यात्रा थी नॉरल के अनुसार एक गरीब युवा निगरों के लिए वो यात्रा तनाव और अनिश्चितता से भरी थी वॉशिंग्टन ने अपनी दूसरी आत्मकथा में लगभग चार पिस्टों में उस घातक यात्रा का वर्णन किया मेरा काम साहस और दृढ़ संकल्प की उस कहानी का विस्तार करना गुलामी से ऊपर उठकर मैंने वाशिंगटन के अतिरिक्त वाशिंगटन की अतिरिक्त पहलुओं को भी विकसित किया जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान संभावित रूप से अनुभव की गई जगहों ध्वनियों और संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित किया वाशिंगटन के शब्दों में जब वह अंततः हेम्पटन पहुंचे तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो हार नहीं मानेंगे मुझे आशा है कि ये छोटी पुस्तक पाठकों को इसी तरह के संकल्प लेने को प्रेरित करेगी जबरी आशीम बुकटी वॉशिंगटन